गीता तत्व चिंतन दूसरा प्रवचन गीता की भूमिका दो कर्मकांड और ज्ञानकांड का भेद पिछली चर्चा में हमने कहा था कि वेद मानव मन के विकास की गाथा प्रस्तुत करते हैं हमने यह भी देखा कि वेदों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और उन दोनों भागों में कर्मकांड और ज्ञानकांड में विवाद प्रारंभ हो गया कर्मकांड पूर्व मीमांसा के नाम से भी परिचित हुआ यज्ञ और क्रिया अनुष्ठान आदि ही कर्मकांड के प्राण थे ज्ञान कांड को उत्तर मीमांसा के नाम से पुकारा गया उसमें विचार की प्रधानता थी और इस विश्व के अंतराल में निहित सत्य को जानने का आग्रह था जहाँ कर्म कांड यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता था वहाँ ज्ञान स्वर्ग को मर्तलोक की ही एक आवृत्ति समझ चिंतन और मनन के द्वारा जीवन के आधारभूत सत्यों को पकड़ने के लिए आकुल था अतः स्वाभाविक ही कर्मकांड के अनुयायियों ने इस संसार को सत्य समझकर इसी को पकड़ने की कोशिश की जबकि ज्ञान कांड के अनुयायियों ने संसार को प्रपंच और बंधन स्वरूप माना उनका कहना था कि स्वर्ग आदि का आकर्षण जीवन के वास्तविक सत्य को आँखों से ओझल कर देता है यह एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति थी जो भारत की वसुंधरा पर अंकुरित हो रही थी हम कह चुके हैं कि ज्ञान कांड के अनुयायी चिंतक किस्म के व्यक्ति थे उन्होंने सत्य के अनुसंधान के लिए नई नई प्रणालियां खोजी और एक दिन उन्होंने सत्य को जान लिया उन्होंने घोषणा की कि अज्ञान ही समस्त दुख का कारण है अज्ञान मनुष्य को संसार और उसके भोगों से बांध देता है स्वर्ग भी प्रकारांतर से संस्कार संसार का भोग ही है अतः इस बंधन से मुक्ति का उपाय उन्होंने ज्ञान में देखा ज्ञान का तात्पर्य यह है कि जो निहित है उसकी अभिव्यक्ति हो जाए ज्ञान का तात्पर्य यह नहीं कि जो नहीं है उसे जानने का प्रयत्न किया जाए जो है उसी को जानना ज्ञान का प्रमुख कार्य है जब तक हम किसी नियम को नहीं जानते होते तब तक नियम हमें चलाता है और जब हम नियम को जान लेते हैं तो हम स्वयं नियम पर हावी हो जाते हैं ज्ञान का यही सौंदर्य है जब तक हम मशीन को नहीं जानते होते तब तक मशीन हमें चलाती है पर जब हम मशीन के कल पूर्जों को जान लेते हैं तब हम ही मशीन को चलाने लगते हैं ज्ञान अपने आप को दो धरातलों पर व्यक्त करता है एक है बाह्य और दूसरा अंतर बाह्य धरातल पर ज्ञान के प्राकट्य को हम विज्ञान या साइंस कहते हैं और आंतर धरातल पर ज्ञान के अभिव्यक्ति को आध्यात्मिकता या साधारणतः तो धर्म के नाम से पुकारते हैं ज्ञान हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है जब तक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं खोज निकाला था तब तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति न्यूटन और हम सब पर हावी थी पर जिस दिन न्यूटन ने प्रकृति की इस छिपी हुई शक्ति को जान लिया वह उस पर हावी हो गया और उसने ग्रह नक्षत्रों के बारे में कितने तथ्य खोल कर रख दिए जब तक हम अंतरिक्ष विज्ञान को नहीं जानते थे तब तक वह हमारे लिए बंधन था पर जब से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के नियमों को जान लिया है तब से वे अंतरिक्ष में चक्कर मार सकते हैं इसी प्रकार आंतरिक धरातल पर प्रकट ज्ञान हमारे मनोगत बंधनों को छिन्न कर देता है और हमारे समक्ष चेतना के नए आयाम प्रस्तुत करता है आंतरिक धरातल पर ज्ञान को प्रकट करने वाली विधि को योग के नाम से पुकारा गया है पिछली चर्चा में इसका उल्लेख करते हुए हमने कहा था कि शास्त्रीय अर्थ में योग का तात्पर्य है मन की वृत्तियों का निरोध हमारा मन बड़ा चंचल है वह स्थिर नहीं हो पाता मन में असीम संभावनाएं निहित है पर उसकी चंचलता के कारण ये संभावनाएँ व्यक्त नहीं हो पाती यदि मन किसी उपाय से अपने ही ऊपर एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे वह अपनी परतों का भेदन करने लगता है और इस प्रकार अपनी विभिन्न परतों में छिपे नियमों और सत्यों को प्रकट करने लगता है एक अवस्था ऐसी भी आती है जब मन अपनी परतों को भेदन करता हुआ अपने आप को लांग भी जाता है यही सत्य को देखने की अवस्था है इसी को आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मानुभूति कहते हैं इस अवस्था को अमनी मन भी कहा गया है जैसे आलोक की सामान्य किरण इस किरण में भेदने की शक्ति नहीं होती वह किसी वस्तु में अधिक गहराई तक नहीं जा सकती पर यदि इसी किरण की स्पंदन गति फ्रिक्वेंसी को तीव्र कर दें तो वह एक सरे बन जाती है और कई तरफ कई परतों को भेज निकल जाती है यही बात मन पर भी लागू है जब तक वह चंचल है तब तक उसमें अंतर अंतर्भेदन की शक्ति नहीं होती वह छिछला और अपनी असीम शक्ति से अनभिज्ञ होता है पर जिस समय मन को उसके अपने ही ऊपर एकाग्र किया जाता है तो उसमें अपने भीतर उतरने की क्षमता आती है वैसे तो मन अपनी रुचि के विषयों में स्वाभाविक ही एकाग्र हो जाता है पर मन की ऐसी एकाग्रता को योग नहीं कहते जिस समय मन को अन्य सब विषयों से समेट कर उसके ऊपर के उप स्वयं के ऊपर केंद्रित किया जाता है तब योग की साधना शुरू होती है चिंतन मनन और ध्यान ही इस साधना के अंग उपांग हैं तो यह विचारधारा थी उन चिंतकों की जो ज्ञान कांड के उत्तर मीमांसा के अनुयाई थे उनके लिए संसार मिथ्या और स्वप्नवत था अतः स्वाभाविक था कि उनका कर्मकांड के अनुयायियों से विरोध होता क्योंकि कर्मकांडी के लिए यह संसार उपभोग्य और वरेण्य था